जामवती ने भद्र भद्रगुप्त भद्रबिंदु भद्रवाहु नाम के पुत्र तथा भद्रवात नाम की एक कन्या पैदा की सुदेवी ने भगवान किस्नु के संयोग से संग्राम जीत शतजीत और सहजत्रजीत पुत्रों को पैदा किया सत्या ने ब्रक ब्रकशव व्रजीनी सुरागना मित्रवाहु सुनीच नाम के पुत्रों को पैदा किया इस भगवान कृष्ण ने अपनी स्त्रियों के संयोग से हजारों पुत्रों और पुत्रियों को पैदा किया। इन में से दस हजार आठ महान शूरवीर और रण में कोशल थे। मैंने भगवान कृष्ण के वंश का वर्णन सुना दिया है। शनि वंश में राजा ब्रह्दुकूत की कन्या ब्रह्ती ने सुनत के साथ विवाह किया। उनके अंगद, कुमुद और स्वेत नाम के तीन पुत्र पैदा हुए और स्वेता नाम की एक कन्या पैदा हुई। अबगा, अब चित्र और शुरचित्रवीर नाम के वृश्चिन वंश में थे। उनमें चित्रवर के पुत्र चित्रसेन हुए और उनके चित्रवती, उपांग के वज्रार और शिप्र नाम के दो पुत्र पैदा हुए। गवेश के भूरी नंदसेन और भूरी नाम के दो पुत्र पैदा हुए युधिष्ठिर की सुतनु नाम की कन्या ने अश्वसुत वज्र को पैदा किया वज्र ने प्रतिबाहु नाम के पुत्र को पैदा किया प्रतिबाहु के सुजाक नाम के पुत्र पैदा हुए काशमा के सुपार्श्वनाथ के पुत्र हुए साम्बा के तरश्वी नाम के पुत्र पैदा हुए इस प्रकार महाबलशाली यदुवंश के कुल 3 करोड़ संतानें उत्पन्न हुई इनमें 60 लाख पुत्र परम बलशाली और प्राक्रमी थे वे सब यदुवंश के देवताओं के अंगभूत होकर मृत्युलोक में उत्पन्न हुए थे इन परम बलवान यदुवंशों के 11 कुल कहे जाते हैं किंतु जिन कुल में भगवान विष्णु ने अवतार लिया अनुवर्तन शेष सभी वंशों वाले करते रहे मैं आप लोगों को वृश्चिद वंश का वर्णन सुना चुका हूँ जो मनुष्य इस वर्णन को सुनता है उसको अभिज्ञ फल की प्राप्ति होती है भगवान कृष्ण के जन्म चरित के वर्णन को जो सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है उसके सभी प्रकार के दुख समाप्त होकर स्वर्ग प्राप्त करत जिस मनुष्य के संतान नहीं है उसके इस चरित के सुनने से उत्तम पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के धन धान्य संतान से सुखी होकर परलोक में सुख प्राप्त करता है वायु का 56 अध्याय संपूर्ण वायु का 97 वा अध्याय प्रारंभ विष्णु महात्म्य वर्णन सूत बोले हे ऋषियों अब मैं आपसे मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले देवताओं के बारे में बतलाऊंगा आप सब सुनिए शंखपर्ण प्रधुमन सांब और अनिरुद्ध ये पांच यदु के मुख्य वीर माने जाते हैं सातो, ऋषि कुबेर यक्ष मणीवर शालकी वदर श्रेष्ठ धर्वंत्री नन्दिन प्रभुति के अनुचर शालकयान आदि देवताओं के साथ आदि देव विष्णु ये सभी देवता हैं ऋषि बोले हे सूत जी भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर किस लिए अवतार लिया उनके कितने अवतार माने जाते हैं और भविष्य में वे कितने अवतार लेंगे वे युग अंत के समय ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति में किस लिए उत्पन्न होते हैं वे इस प्रकार मानव योनि में बार-बार किसलिए लिए जन्म धारण करते हैं भगवान विष्णु ने वासुदेव जी के पुत्र की उपाधि कैसे प्राप्त की हमको इन सब के बारे में बताइए सूत जी बोले हे ऋषियों मैं आपको तपोनिष्ठ भगवान विष्णु के मानव योनि में जन्म लेने का वृतांत सुना रहा हूं ऋषि के श्राप के भगवान 77 युगांत के अवसर पर देवों के कार्य को सफल करने के लिए वे अवतीन होते हैं। जब युग धर्म का हास हो जाता है और उसके प्रभाव शीतिल बल हो जाते हैं, उस समय महा महिमा वाले भगवान ब्रह्म के साप के कारण देव असुरों के युद्ध की शांति के लिए और धर्म की व्यवस्था के लिए इस मृत्युलोक में पैदा होते हैं, � कृषि बोले हे सूत जी उस देवासुर संग्राम में भगवान विष्णु ने किस प्रकार अवतार लिया था और देवासुर संग्राम किस प्रकार संगठित हुआ इन सब का वर्णन आप हम को बतलाइए सूत जी बोले हे ऋषियों प्राचीन काल में देवत्व का राजा फिर नकशिपु का शासक था उसके बाद देव तेराज बली तिर्लोकी का स्वा� देवत्य और देवों में परम मित्रता थी। इस प्रकार दस हजार वर्षों तक संसार में कोई उपद्रव नहीं हुआ। उसकी दोनों ही आज्ञा मानते थे। इसके बाद देवत्य और देवों में भयानक युद्ध छिड़ गया। वराह कल्प में बारह युद्ध हुए, जिनमें शंड और अमरक के सभी युद्धों में शामिल थे। सबसे पहले युद्ध नरसिं दूसरा वामन का, तीसरा वरह का, चौथा अमरत मंथन का, पांचवा तार का, मैका, छटवा आणविक और सातवा त्रिपुर देहन का था, आठवा अंधकार युद्ध, नववा ध्वज युद्ध, दसवा युद्धवार्त था, ग्याहरवा इलाहल और बाहरवा घोर कोलाहल था। पहले युद्ध में दे हिरणकशिपु को नरसिंह रूप धारी भगवान विष्णु ने मारा था। दूसरे युद्ध में तीनों लोगों पर आक्रमण करने वाले दैत्य राजबलि को वामन रूप धारी भगवान विष्णु ने बांधा और देवताओं के साथ युद्ध होने पर भगवान ने हिरणाक्ष को मार दिया। तीसरे अवतार में वरहा भगवान ने अपनी धारों से समुद्र में से चौथे अमर्त मंथन के समय देवराज इंद्र ने देवत्व के राजा परलाद को हराया था। इससे परलाद का पुत्र विरोचन नित्य ही इंद्र से युद्ध करने की सोचता था। अतः अंत में इंद्र ने महान वल के साथ तार का मैयुद्ध में उसका वध किया था। उस देवत्व ने शंकरजी की आराधना करके उनसे अमर्तत्तु प्राप्त किया और शस तब इंद्र ने शरीर में आविष्ट होकर युद्ध भूमि में भगवान विष्णु ने उसका वध किया था। छठवा देवासुर संग्राम था। उसमें आसुरों के पास एक सुरक्षित दुर्ग था। उसकी रक्षा वाले देवतिराज देवताओं की प्रतिष्ठा को सहन ना कर सके। अम्बक भगवान शिवजी ने उस तिरपुर को भस्म करके सभी दानवों का संघा� आठवा आठवां देवासुर संग्राम में अंधकार स्वरूप असुर और राक्षसों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ था। उसमें देवताओं और मनुष्य को परास्त करने वाले पितरगण उनकी सहायता कर रहे थे। भगवान विष्णु की सहायता से भगवान शंकरजी ने सभी देत्ते राक्षस असुरों को नष्ट कर दिया। नवायुध विप्रचित के साथ हुआ था। वह युद्ध में माया रूप धारण करके युद्ध करता था। महेंद्र ने उसके रथ के ध्वज का लक्ष्य कर उसे काट दिया और उसके साथ युद्ध करने वाले सभी असुर राक्षसों को मार दिया। दशवाह महान कोलहाल युद्ध था। देवताओं सहित रजी ने महान कोलहाल नाम युद्ध में सभी राक्षसों को मार दिया। उसमें देवताओं ने असुरों के पुरोहित शंड और अमर्क को परास्त किया था देवता और असुर के यही बाहरा युद्ध हुए थे इनमें लाखों दैत्यों और देवताओं का संघार हुआ था उसमें प्रजा का भी बहुत अमंगल हुआ था दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने 1 अरब 72 लाख 80 हजार वर्षो तक संपूर्ण त्रिलोक पर राज्य किया था उसके बाद एक अरब 60,020 नित्य वर्ष तक राज्य किया, जितने वर्ष तक बली ने राज्य किया, उतने ही वर्षों तक परलाद ने भी राज्य किया था। सभी असुरों में ये तीन हिरणाक्ष परलाद और बली की परम तेजस्वी और इंद्र के समान बलशाली थे। ये समस्त संघार द्वित्यों से 10 युगों तक बह रहा था। उसके बाद दस युगों तक निष्कंठक राष्ट्र रहा। इस समय इंद्र त्रिलोकी की रक्षा करते थे। परलाद के बाद यह शासन पाक शासन इंद्र के हाथों में आया।